प्रश्न उत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा पाप की पहचान क्या है समाधान सीधी सी बात है जिस व्यवहार को करने पर तुम्हें दूसरों से छिपाना पड़ता है वही पाप है तुम उस व्यवहार को गलत नहीं मानते तो छिपाओगे क्यों इसका मतलब तुम उसे गलत मानते हो तुम्हारे उस व्यवहार के साथ न तो तुम्हारे माता पिता का न समाज का न धर्म का और नहीं ईश्वर का अर्थात किसी का भी अनुमोदन नहीं है तुम उस व्यवहार को छिपाते हो इसका अर्थ हुआ तुम्हें उसके गलत होने का ज्ञान भी है इसलिए पाप करके व्यक्ति स्वयं ही जान लेता है उसे पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है जिज्ञासा गलत संस्कारों और आदतों को छोड़ने के लिए क्या उपाय है समाधान संस्कार आखिर बनाता कौन है आप ही तो बनाते हैं ना। आप पहले मिठाई खाते हैं उसका रस मिलने पर फिर खाने की इच्छा होती है फिर खाने पर रस और पक्का हो जाता है करते करते वही संस्कार वासना बन जाता है अब आप मिठाई खाए बिना रह ही नहीं सकते संस्कारों के अनुसार ही आगे, आगे आपकी प्रवृत्ति होती है जिससे धर्मा धर्म और उसके भोग के लिए फिर शरीर प्राप्ति यही बंधन है यह आदत या संस्कार आपका ही बनाया हुआ है तो उसे हटा भी आप ही सकते हैं विषयों के संग से संस्कार बना है उसे काटना है तो आप सत्संग में लग जाइए गुरु और शास्त्र का आधार ले, -ले लिए, तो धीरे धीरे वह कट जाएगा किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए पहले उसे दोष रूप से देखना पड़ेगा यह पक्का करना पड़ेगा कि यह मेरे लिए हानि का कारण है और मन में यह संकल्प करना पड़ेगा कि हमें हर हाल में इसे छोड़ना है केवल संकल्प करने से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि यदि उस आदत वाले लोगों के संग में रहोगे तो संकल्प टूट जाएगा इससे बचने के लिए निर्व्यसने का संग करना पड़ेगा कुछ समय ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहां उन संस्कारों को जगाने का मौका न मिले यदि अपना संकल्प दृढ़ रखोगे तो धीरे धीरे वे गलत संस्कार और आदत छूट जाएंगे जिज्ञासा जानते हुए या अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसकी निवृत्ति परमात्मा को कर्म समर्पण करने से हो जाती है या कोई अन्य प्रायश्चित आवश्यक है समाधान पाप हो जाए तो उसकी निवृत्ति के लिए प्रायश्चित यही है कि व्यक्ति को पहले हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि हमसे दोष हो गया और सच्चाई से पश्चात आप करना चाहिए इसके बिना भगवान को अर्पण करने का कोई महत्व नहीं है भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि ऐसी गलती आगे नहीं होगी मैं जैसा भी हूं आपकी शरण में हूं, इसलिए मेरा सब कुछ आपको समर्पित है यह ठीक प्रायश्चित है ऐसा नहीं करना कि जितने भी दोष हैं वे तो भगवान को सौंप दे और जितने गुण हैं उन्हें अपना समझे पुण्य अपने पास रखे और पाप भगवान को सौंप दे ऐसी चालाकी परमार्थ में नहीं चलती शास्त्र के अनुसार भगवान के नाम का जप उसका स्मरण बड़े बड़े पापों को दूर कर देता है जैसे अजामिल की कथा सब जानते हैं नारायण नाम के स्मरण से ही उसके सारे पाप दूर हो गए नाम जब से बड़ा दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है पर जिन लोगों को लगता है कि इतना बड़ा पाप हो गया तो छोटे से नाम जब से कैसे दूर होगा जिन्हें भगवान नाम के शक्ति में विश्वास नहीं है उन्हें तो दूसरा शास्त्री प्रायश्चित करना ही पड़ेगा